योगींद्र मृग रज तृग्य विश्व विमोत चलदृश तो लवा स्वादेन धन्यायते धन्या तस्फुट चंपक चिं राधाभिधम पातुना पतु नंदे नंदा राधिका परमेश्वरी परमा शुद्ध लादिनी शक्ति <coughs> नम कमल Namah kamal malini, namah kamal baday, namaste. कमलक्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेद प्रहिणोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुम प्रपद्ये अनंत सौंदर्य माधुर्य माधुर्मार सिंधु बल बंधु तत्व जिज्ञास जीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा मैंने आप लोगों को बताया कि यद्यपि वेदांत को छोड़कर अन्य पांचों दर्शन शास्त्रों में न्याय मीमांसा पीतांजलि वैशेषिक सांख्य इन पांचों दर्शनों में दुख निवृत्ति को ही लक्ष्य माना गया है किंतु दर्शनों का मूर्धन्य शिमौर वेदांत कहता है कि दुख निवृत्ति से आनंद प्राप्ति कंपल्सरी नहीं है और अगर हो भी जाए तो आनंद प्राप्ति का लक्ष्य सबसे बड़ा है उस आनंद प्राप्ति के लिए कुछ जानना आवश्यक है अज्ञान से ही हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके आनंद को नहीं प्राप्त कर सके किसका ज्ञान आवश्यक है यह भी बताया गया ब्रह्म जीव माया ये तीन ही तत्व है चौथा कोई तत्व न था न है न होगा इसलिए इन्हीं तीन तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना है इनमें ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया और आपको बताया गया जो अनंत मात्रा का बड़ा हो और जीवों को भी बड़ा करे अपनी शक्ति के द्वारा वो ब्रह्म है और विस्तार से आप लोगों को बताया गया कि वो ब्रह्म आनंद स्वरूप है रस स्वरूप है आस्वाद भी है आस्वादक भी है सत्यित्त तो आनंद के विशेषण हैं। अर्थात ब्रह्म ऐसा आनंद है जो सत्य भी है चित्त भी है सतमाने नित्य आनंद हमारे संसार का आनंद अनित्य है समाप्त हो जाता है कोई भी आनंद टिकता नहीं नश्वर है और भगवान का आनंद भगवान रूपी आनंद नित्य है और चित्त मानी चेतन है संसार का आनंद जड़ है जो भी मिलता है आपने रसगुल्ला खाया हा हा बस फीलिंग में जड़ आनंद है और वो भी लिमिटेड है सीमित है उससे बड़ा आनंद होता है उससे बड़ा आनंद होता है आगे आपको हम बताएंगे कितने प्रकार के आनंद होते जो नश्वर है और एक प्रकार का आनंद है ऐसा जो सत भी है माने नित्य भी है और चेतन भी है वो भगवान का आनंद है उस भगवान के दो रूप है द्वेवाओ ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन वो जब चाहे निर्गुण निर्विशेष निराकार बन जाता है जब चाहे सगुण सविशेष साकार बन जाता है कैसे परास्त शक्तिर विविध सूर्यते स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया चेता चतरोपनिषद में अध्याय का आठवा मंत्र उसके पास अनंत स्वाभाविकी शक्तियां हैं उनमें सबसे प्रमुख शक्ति है स्वरूप शक्ति उस शक्ति के द्वारा वो दोनों रूप धारण कर लेता है अमूर्त मूर्त और अमूर्त को ही मानने वाले जगत जगदगुरु शंकराचार्य ने भी मान लिया मूर्त द्रह्मण रूपेपनिषद तय दौ भक्त भगवदुपदिष्ट क्लेाद क्लेाद बा अर्थात मूर्त और अमूर्त दो स्वरूप है ब्रह्म के द्विधम ही ब्रह्म अवगम्यते। कई स्थानों में शंकराचार्य ने स्वीकार किया और थियोटिकल ही नहीं चार धामों में भगवान की मूर्तियां स्थापित की और भाष्य में लिख दिया कि सगुण साकार तो माईक होता है माओपाध विशिष्ट जीव भी माओपाध विशिष्ट और भगवान माने ईश्वर वो भी सगुण साकार माओपाधि विशिष्ट यानी माओपाधि विशिष्ट जीव माओपाधि विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करे तमाम बातें आगे बताएंगे आपको हाँ तो वो ब्रह्म अपना तीन स्वरूप रखता है ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों की व्याख्या की गई वो एक होते हुए भी अनंत रूप है यह भी आपको बताया गया और उसमें जो भगवान का स्वरूप है श्री कृष्ण का वे ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है उन्हीं का कम स्वरूपों वाला शक्तियों वाला विकसित स्वरूप ब्रह्म और परमात्मा का है और वो ब्रह्म सजाती विजाती विजातीय स्वगत भेद शून्य है वो सर्व कारण कारण है वो सब का आश्रय है वो नाकृत्र परम ब्रह्म वो मानव आकृति का सगुण साकार भगवान होता है उसके धाम भी है और वो लीला पुरुषोत्तम भी है इत्यादि तमाम अनंत गुण है भगवान की अनंत शक्तियां हैं उसकी कोई चीज लिमिटेड नहीं सीमित नहीं एक वाक्य याद कर लीजिए नाम अनंत रूप अनंत गुण अनंत लीला अनंत धाम अनंत संत अनंत साब अनंत सत्य ज्ञानम ब्रह्म अनंत कोट ब्रह्मांड भी है माइक लेकिन सबसे बड़ा गुण है भगवान का करुणामय एक गुण मैंने कल छुपा लिया था आज बता रहा हूं करुणामय दया का कृपा का हम लोगों के काम का भगवान ने उद्धव से कहा था न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्ण शंकर न चंकर शनो न शरीर नीवात्मा च यथा भवान ग्यारे स्कंद के चौदहवें अध्याय का पंद्रहवा श्लोक मुझे मेरे भक्त इतने प्रिय हैं कि मेरे बेटे ब्रह्मा भी उतने प्रिय नहीं शंकर भी उतने प्रिय नहीं भैया बलराम भी उतने प्रिय नहीं मेरी श्रीमती महालक्ष्मी भी उतनी प्रिय नहीं और तो और मेरी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं जो सबसे प्रिय होती है आत्मा आप आपलोक का अनुभव है सर्वेशा में वह भूतानाम वल्लभ इतरे प्रत्यवस तदी वही दस मध के चौदाहवे अध्याय का पचासवा श्लोक जितना सामान हम लोग इकट्ठा करते हैं आत्मा के लिए नवा पतु काम पति प्रिवत्मन का नवारे जायाय कामाय जाया प्रियावत्मस् कामाय जाया प्रिया पुत्राणां कामाय का प्रिया भव सर्वस्त काम सर्व प्रिवत्मन काम सर्व प्रिवत आत्मावारे दृष्टव्य है ये मैं रूपी आत्मा सबसे प्रिय है इसी के लिए और सब प्रिय है मैं के लिए किसी और से कोई प्यार नहीं कर सकता सब अपने आप से प्यार करते हैं अपने आप से आत्मा से इससे आत्मा को सुख मिल जाए इसलिए इससे प्यार करते हैं पैसा सबसे अधिक प्यार किससे होता है हम लोगों का पैसे से क्यों कि सब सामान आता है पैसे से पैसा होगा बीबी भी खुश रहेगी डैडी भी, भी खुश रहेंगे मम्मी भी बेटा बेटी भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब खुश रहेंगे और अगर गरीब हो गया कोई तो कोई बात नहीं करता पेड़ में फल आए बिना बुलाए पक्षी आए चाह चहाये फल खाए फल झड़ गए बिना कहे पक्षी उड़ गए ये कच्चा चिट्ठा है हम लोगों के संसार का माँ बाप बेटा स्त्री पति सब का ये बात अगर आप लोग जान ले प्लस मान ले तो समझ लो आधी भगवत प्राप्ति हो गई जान लेते हैं मान लिया लेकिन मानते नहीं भगवान का एक फार्मूला है तम भ्रंशयाम संपदभ्यो यश्य चेच्छा मे अनुग्रह दसमस्कंद के सत्य ईसवे अध्याय का सोलहवा श्लोक मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं छीन लेता हूं इसीलिए कुंती ने बर मांगा था विपद संतु नश्वत तत् तत्र जगत गुरु भव तो दर्शनम भव दर्शनम भागवत एक आठ पचीस जन्मता श्री भी धमान मदनिधा तुम वे गोचरम एक आठ छब्बीस लेकिन हम लोग मानते नहीं है भगवान का एक कानून हम तो ये मानते हैं वो बड़ा गरीब था मंदिर में जाने लगा हर भगवान की कृपा से अरब पति हो गया ये कृपा ऐसे ही हम लोग भगवान को भूले हुए हैं और संसार खूब सारा मिल जाए तो नहीं कोश जन्मा जग मही प्रभुता पाई जा मदनाही आ, फिर तो असिस्टेंट भगवान हो जाता है वो अरबपति पति खोपड़ापति तो भगवान करुणामय है वो कह रहा है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है इतना तो बड़ा भगवान वो कहता है जो मुझसे प्यार करता है मेरा भक्त है वो मुझे इतना प्यारा है कि आत्मा भी प्यारी नहीं है बोलो अगर वो अहंकार करता है जीव से मैं प्यार करूंगा तेरी गर अजय कर तेरे पास है क्या तन गंदा मन गंदा है अनंत जन्मों का पाप भरा हुआ एक आदमी अगर उसकी थाली में कई व्यक्तियों के पाखाने रख दिया जाए और कहा खा, जाए खाओ भा खड़ा होगा ऐसे ही हम लोग हैं भगवान के आगे क्या चीज है हमारे पास जो भगवान हमको देखेगा लेकिन वो अंदर बैठा रहता है चौबीस घंटे इतना दयालु इतनी करुणा है ये मेरा बेटा है खराब है तो क्या हुआ मेरा बेटा है मां के पेट में मेरा शरीर बना दिया क्या जादूगरी है मां बाप ने तो कामान के विषय भोग किया और भगवान ने शरीर बना दिया मां के खाने से उसके रस से शरीर पल गया वाह कमाल पैदा होते ही माँ के अस्तन में दूध फिर उसके बाद संसार बना रखा था पहले से रोटी दाल चावल हजार प्रकार के खाद्य पदार्थ खाओ हजारों फल हजारों तरकारी और फिर छोड़ो इन बातों को हम दिन रात संसार में आसक्त होकर गंदे गंदे विचार करते हैं उनको नोट करता है बोर नहीं होता धाड़ने जाए इतना आवारा बच्चा है मैं नहीं नोट करता मैं जा रहा हूं गोलो ऐसा नहीं मरने के बाद हम कुत्ते बने साथ जाता है कुत्ते के शरीर में भी सु के शरीर में भी मच्छर के शरीर में भी इतना दयालु फिर आगे कहता है वही सुप्रीम पावर फिर बोला निरपेक्ष शांतिम निरभैरम समदर्शनम निरपेक्षनिम शांतम निर्भरम सम दर्शनम अनुब्रम्यम नित्यम तू ये त्यंग्री रेणु भी मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं पीछे पीछे अरे आप तो स्वामी है आगे आगे चलना चाहिए नहीं नहीं नहीं कोई बात नहीं रक्षा करने के लिए चलते होंगे पीछे पीछे नहीं नहीं उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़ जाए और सुनो से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और दुर्भाषा से क्या कह रहे हैं यह भी सुन लो अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव दिज साधु भी ग्रस्त दुर्भाषा मैं भक्त के अंडर में हूं अंडर में दास वैसे तो मेरी परिभाषा है एक भगवान स्वतंत्र है बाकी सब परतंत्र है ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र कुबेर जमराज सब सर्वेंट हैं। कोई भगवान के अंडर में है और कोई माया के अंडर में है सब आधीन पराधीन एक भगवान स्वतंत्र है नारद जी ने कहा था ना परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावई जोई करई सोई सोई दुर्बासा तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है मैं कुछ नहीं कर सकता अरे महाराज क्षमा तो कर दो मांग तो रहा हूं मैं क्षमा बिल्कुल नहीं भगवान तो फिर मैं ऐसे जलता रहूंगा नहीं, नहीं, इसका उपाय बता सकता हूं जाओ अम्बरीश के पास उनके चरणों में गिरो अगर वो क्षमा कर दे तो मैं क्षमा कर दूंगा वरना ये चक्र चलता रहेगा तुम्हारे पीछे पीछे जलाएगा नहीं बस ऐसे ही पीछे लगा रहेगा तुम जलते रहोगे चिल्लाते रहोगे नौ चार तिरसठ ना हम आत्मा नमाशा से मद भक्त साधु चात्यंत की ब्रह्म ये शाम गतिरहम पर नौ चार चौसठ मैं अपने आप से कुछ आशा नहीं करता दुर्बासा मैं तो भक्त से आशा करता हूं उनके आगे झोली फैला कर खड़ा रहता हूं अरे सुनो ये दारागार पुत्रा प्रणान वित्त मरम हितम शरणम जाता कथम तां त्यक्त नौ चार पैंसठ जो सब परिवार लोक परलोक सब का त्याग करके मेरी शरण में आ गया भला मैं उसको कैसे छोड़ दू तुमको अपना लू दुर्बासा? इसलिए कि तुम ब्राह्मण हो तपस्वी हो साधवो हृदय महियम साधु नाम हृदय प मदन तेना जानती नाहम तेभ्यो मना गौ चार अड़सठ भागवत इत्यादि अर्थात भगवान इतने करुणामय है यह गुण ऐसा है जिसको सुनकर समझकर घोर से घोर मक्का जीव भी ललचा जाएगा ऐसे दयालु है तब तो अपना काम बन जाएगा वे भगवान श्री कृष्ण जिनके बारे में वेद कहता है सब कुछ वही है ईशावास मिदग्भम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र पुरुष एवेदूतम येता चतरोपनिषद तीसरे अध्याय का पंद्रहवा मंत्र सर्व पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवत भागवत दूसरे के छठवें अध्याय का पंद्रहवा श्लोक श्री कृष्ण ही सब कुछ है वास्देव सर्वि समर्लभ कृष्ण मे नोमात्मखत्म दसम स्कंद के चौदाहवे अध्याय का पचपनवा श्लोक सर्वेशापी भावार्थो भावा स्थित त्राफी भगवान कृष्ण किम तस्तु रूप प्रताम दस मध के चौदाहवे अध्याय का सत्तावनवा श्लोक प्रत्येक कार्य अपने कारण में लीन होता है जैसे पृथ्वी जल में जल तेज में तेज वायु में वायु आकाश में मिलते मिलते प्रकृति भगवान में मिल गई और भगवान वो कहां मिले वो अंतिम है उसका कोई कारण नहीं उसका कोई आश्रय नहीं उसका कोई आधार नहीं उसका कोई बाप नहीं वो सब है अहमेवा समेवाग्रे नश्चादेत य दसोस्म्य हम पहले भी मैं था वर्तमान में भी मै हूं जो देख रहे हो ये भी मैं हूँ जो बचेगा वो भी मैं हूं मेरे सिवा कुछ नहीं है द्रव्यम कर्म च कालश स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् ब्रह्म नचान्योस्त सब ब्रह्म सब भगवान सब श्री कृष्ण पादो विशुभा त्रिपाद्यामृत दिवी वेद कह रहा है तीसरा मंत्र पादेशु सर्वभूता निपुस स्थिति पदों विदु अमृतम क्षेम अभयम त्रिमूर्धनो धाई मूर्धु भागवत दो छात्र सब कुछ श्री कृष्ण ही है और बारीक बातें आगे आपको बताई जाएंगी लेकिन इतना समझ लीजिए कि उनको कोई समझ नहीं सकता वसुदेव जी ने कहा था जब भगवान प्रकट हुए थे जेल में चार भुजा से तत्ज स्थिति संजमान विभो बदंत्य निहा गुणाध विक्रिया ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुद्ध थे पदाश्रय्वादुपचर्य ते गुण हे श्री कृष्ण तुमको शास्त्र वेद कहते हैं इनके इच्छा नहीं है आत्मा प्य रमत पूर्ण काम है इनमें कोई गुण नहीं है सत्य रजो गुण रजोगुण तमोगुण निर्गुण है, है। ये कुछ करते वरते नहीं अनंतश्चात्मा विश्व रूपो य करता हर ये सृष्टि कौन करता है इच्छा नहीं करते सीक्षत तो वेद कह रहा है ऐतर उपनिषद पहले अध्याय का पहला मंत्र स ईक्षा चक्र प्रश्नोपनिषद छठवें प्रश्न का तीसरा मंत्र सो कामयत उसने इच्छा की आप कहते हैं इच्छा नहीं अरे प्राणो युभ्रो हे अक्षरा पर उसके मन में नहीं इच्छा कहां से करेगा हाँ। और वो सृष्टि करता है प्रकट करता है सृष्टि को और सृष्टि करना तो मामूली बात है तत्सृष्टवा तदेवानुप्रविशत तद अनुप्रविश्य सत्य त्य चा भवन निरुक्तम च्याुक्त निलयनम चा निलयन चा विज्ञानम चा विज्ञान च सत्य सत्यम अभवत इसमें प्रविष्ट हो गया संसार बनाकर और सबके भीतर भी बैठ गया और सबके अनंत जन्मों की बही खाता को लेके बैठा और उसको प्रतिक्षण शक्ति दे रहा है इंद्रिय मन बुद्धि में और उसके कर्मों का हिसाब का फल भी दे रहा है और वर्तमान कर्म को भी नोट कर रहा है आप कहते हैं कुछ करता ही नहीं हाँ वो भी सही है कुछ नहीं करता और यह भी सही है बहुत कुछ करता है वो भी सही है इच्छा नहीं है और यह भी सही है ये इच्छा के सब कार्य कर रहा है क्यों ये दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है उसमें दो विरोधी धर्म हैं। नेचुरल अरे उसको छोड़ो हम जड़ वस्तु में बता दें आपको गुलाब का फूल देखा आप लोगों ने हाँ जी टोट में लगाए रहते हैं लोग माला पहनाते हैं लोग और उसमें कांटे भी होते हैं देखा है देखा है अगर सावधानी से न फूल को निकालो तो कांटा चुप जाए उसी के बगल में रहता है छुपा हुआ कांटा एक पेड़ में दो विरोधी शक्ति हा अरे आपके शरीर में देखो ना लोग पूछते हैं ऐसा क्यों है सिर में बाल उगे काले काले ललाट में नहीं है गाल में नहीं है स्त्रियों के नहीं है ये नाखून जो बढ़ जाता है वो इसी में से तो बढ़ता है हा? लेकिन काट दो तो दर्द नहीं होता बाल कट वालो नींद आ रही है बाल कट के ये जड़ वस्तु पैदा हो रही है चेतन से योणना सृजते गृहणते चा पृथिव्याषधया संभवती यहा पुरुषा केशलोमी तथा क्षरा संभवती है विश्व ये विरोधी बातें ऐसा भगवान में अनंत शक्तियां हैं जो विरोधी कार्य करती हैं शक्तियों का कमाल है अष्ट और विषय आगे बताया जाएगा अब आइए जीव क्या है हम लोग बहुत कुछ जानने का दावा करते हैं हम लोग कोई कह दे आप जरा अल्पज्ञ हैं अल्पज्ञ आग लग जाती है हम लोगों को मकल अरे कम तो देवता लोग भी हैं मनुष्य की कौन कहे सर्वज्ञ तो केवल एक भगवान है या भगवान जिसको बना दे और कोई था न बन सकता है कमा करके करोड़ कल्प कोई पढ़े मेहनत करे इकट्ठा करे तो भी सर्वज्ञ नहीं बन सकता फिर भी हम अपने को अल्पज्ञ सुनने को तैयार नहीं और अपने आप को नहीं जानते बोलते तो हैं आज रमेश चार बजे चला गया आई लेटा तो है अरे नहीं वो चला गया ये तो मिट्टी है लाश है शरीर है तो इसका मतलब आपको ज्ञान है कि शरीर में कोई रमेश अलग है वो चला गया अब इस शरीर से कोई प्यार नहीं कर रहा है बीबी भी, भी, भी खड़ी है बाप भी खड़ा है बेटा भी खड़ा है देखने में डर लगता है आह दस बारह घंटे हुए बदबू आने लगी अरे बाहर निकालो भाई जलाओ या पानी में डालो या मिट्टी में गाड़ दो क्रीम क्रिम बिट भास्मो तीन गति में कोई करो अरे इसी के पीछे तो स्त्री दीवानी थी ये क्या हो गया वो चला गया जिसके लिए दीवानी थी चला गया तो जो चला गया वही जीव था ये मालूम है आपको फिर आप क्यों कहते हैं कि मैंने देखा मैंने सुना मैंने सूझा मैंने रस लिया मैंने स्पर्श किया मैंने सोचा मैंने जाना क्यों बोलते हैं तो ऐसा बोलिए है। मेरी आंख ने देखा मेरे कान ने सुना मेरे मन ने सोचा हां ऐसे ही भी बोलते हैं तो इन दोनों में सही कौन है अगर तुम्हारा मन है तो तुम मन नहीं हो अगर ये तुम्हारी आंख है तो तुम आंख नहीं हो अगर ये तुम्हारी बॉडी है शरीर है तो तुम शरीर नहीं हो फिर अपने को शरीर मानकर क्यों चल रहे हो हम पुरुष हैं, हम मनुष्य हैं, हम बंगाली हैं, हम पंजाबी हैं, ये क्यों बोलते हो तुम तो न पुरुष हो न स्त्री हो न पंजाबी हो न बंगाली हो तुम तो भगवान के अंश हो और अगर और नीचे उतर के बोलो तो भगवान के दास हो भीतर वाला तुम जिसको कह रहे हो रमेश चला गया तो फिर ये जीव कौन है जो चला गया वो नहीं नहीं वो नहीं है उसके साथ तो शरीर भी जाता है जब कोई इस शरीर को छोड़ता है जिसको आप लोग मरना कहते हैं तो पहले शरीर मिल जाता है सूक्ष्म फिर छोड़ता है जैसे सांप जो केचुल छोड़ता है ऊपर का तो पहले एक चमड़ा आ जाता है उसके शरीर पर तब ये ऊपर वाला चमड़ा छोड़ता है वो अरे आपके फोड़ा ओड़ा होता है तो जब नीचे चमड़ा आ जाता है तब ऊपर वाला छोड़ा जाता है उत्क्रामती कौशिक की उपनिषद तीसरे अध्याय का चौथा मंत्र वेद कह रहा है जब कोई मरता है तो ये इंद्रिय मन बुद्धि सब उसके साथ जाते हैं सूक्ष्म शरीर वो जीव नहीं है वो तो कर्म फल भोगने के लिए जाते हैं ये ये शरीर स्थूल है वो सूक्ष्म है इसमें इंद्रिय मन बुद्धि है उसमें भी इंद्रिय मन बुद्धि है वो जीव नहीं है वो तो माइक सूक्ष्म शरीर भी माइक है स्थूल शरीर भी माइक है मन भी माइक है बुद्धि भी माइक है ये कोई जीव नहीं है कि जब महाप्रलय होता है उसमें क्या होता है न सूक्ष्म शरीर होता है न मन न बुद्धि कुछ नहीं होता एक जीवात्मा होता है वो कारणारणों में लीन रहता है अनंत जन्म के कर्मों को लेकर वहां प्रकृति नहीं जा सकती कारणारणों में तो इसका मतलब सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो तुम स्थूल शरीर भी नहीं हो तुम मन बुद्धि भी नहीं हो तुम तुम कुछ और हो और जो कुछ तुम हो उसको कोई वैज्ञानिक नहीं देख सकता नहीं छू सकता नहीं जान सकता अपने यंत्रों से बहुत छोटे छोटे अणु भी आजकल वैज्ञानिकों ने देख लिया है आप लोग दही खाते हैं निरेख कीड़ों का झुंड है अगर यंत्र से दिखा दिया जाए तो आपको उल्टी आ जाए दही खाने में लेकिन आत्मा को नहीं कोई देख सकता छूने की बात तो बहुत दूर की है और एक बात और है कि ये जीवात्मा कोई परिवर्तनशील वस्तु नहीं है इसका शरीर परिवर्तन है आज कुत्ता बना कल गधा बना परसों मच्छर बना ये तमाम बनते हुए आप लोग आए हैं आकर चारी लक्ष चौरासी यो नि भ्रमक यह जीव अविनाशी कबहू का कारी करुणा नर देते बिनु है तू ही ये कभी दया करके भगवान मानव देह देते हैं वरना तो चौरासी लाख में करोड़ों कल्प हम घूमते रहे पैदा हुए मरे पैदा हुए एक दिन जिंदा रहे दो दिन दो मिनट बरसात में देखते हैं आप लोग <laughs> एक लाइट होती है हजारों कीड़े जाके मर रहे हैं प्रति सेकंड हम भी हैं उन्हीं में से हजारों बार लाखों बार कीड़े बने तो ये तमाम प्रकार के शरीर हमने धारण किए हैं लेकिन हम जीव हैं, हम में परिवर्तन नहीं हुआ शरीरों में परिवर्तन हुआ किसी वस्तु में परिवर्तन विशेष नहीं होता देखिए आपका मनुष्य शरीर है हा दो आंख है जब पैदा हुए हा अब सौ वर्ष तक चार आंख नहीं हुई कभी दो ही रहेगी एक नाक रहेगी दो ही कान रहेंगे दो ही पैर रहेंगे दो ही हाथ रहेंगे अब मोटा हो जाए पतला हो जाए बूढ़ा हो जाए जवान हो जाए शरीर वही रहेगा और आत्मा तो दिव्य वस्तु है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो ऐसी कोई एक दिव्य वस्तु है जो शास्त्रों वेदों के द्वारा जानी जा सकती है अपनी बुद्धि से अपनी इंद्रियों से या किसी यंत्र से उसको नहीं देखा जा सकता नहीं जाना जा सकता असंभव वेद कहता है इंद्रिय परा व्यच्छ परम मन मनसस्तु पर बुद्धिर्बुदिरात्मा महान पर आत्मा, आत्मा बुद्धि से परे इंद्रिया पराण इंद्रिय इंद्रिएभ्य परम मन मनसस्तु जो बुद्धे परतस्तु सह गीता तीन बयालीस और वो वेद मंत्र है एक तीन दस एक तीन ग्यारह कठोपनिषद ये शास्त्र वेद कहते हैं कि इंद्रियों से आगे है मन मन गवर्न करता है इंद्रियों को और मन से आगे है बुद्धि वो डिसीजन करती है और बुद्धि के आगे है आत्मा क्यों कि बुद्धि तक हमारे सब मैटर माइट है माया के बने हुए तो माया के बने हुए मैटर से दिव्य वस्तु को हम नहीं पकड़ सकते ये देखो आंख है पंच महाभूत की बनी ये पंच महाभूत का सामान देख सकती है कान नासिका रसना त्वचा ये पांचों ज्ञान इंद्रियां छठवा मन बुद्धि ये सब गो गोचरु जहा मन जाई सो सब माया जान हूं भाई या तो बाचो प्राप्य मनसासा वेद कहता है कैत्रियों परिषद दो चार दो नौ तो इस प्रकार आप समझ गए कि जीवात्मा नाम की कोई चीज ऐसी दिव्य है जो आती है तो स्वयं जीवित रहता है वो जीव और जहां रहती है उसको भी जीवित रखती है दो काम करती है जैसे दीपक दीपक स्वयं प्रकाश करता है और जिस कमरे में जिस स्थान पर रख दो उसको भी प्रकाशित करता है जब वहां से दीपक हटा के दूसरे घर में ले गए तो अंधेरा हो गया यानी कोई शरीर छोड़ के चला गया रमेश तो जड़ हो गया शरीर जो उसका असली रूप है उसमें आ गया तो जीवात्मा कोई दिव्य वस्तु है जिसको ना प्रत्यक्ष से प्राप्त किया जा सकता है ना अनुमान प्रमाण से बस शब्द प्रमाण से ही वेद शास्त्र के द्वारा ही मैं कौन हूं जीवात्मा कौन है यह जाना जा सकता है तो शास्त्र वेद के द्वारा जानेंगे जानना है बिना जाने अज्ञान नहीं जाएगा अपने को शरीर मानकर हमने अनंत जन्म दुख भोगा शरीर मानकर अगर मैं को जान लेते अपने को आत्मा मान लेते तो कहीं अटैचमेंट ना करते किससे अटैचमेंट करते हो मम्मी से अच्छा बताओ तुमने अब तक कितनी मम्मी बनाई कितनी अरे एक और कितनी अरे एक तो तुमने इस जन्म में बनाई है ऐसे अनंत जन्म बीत चुके अनंत मम्मी बनी है तुम्हारी वो कुतिया वो गधी सब मम्मी बन चुकी है तुम्हारी कहा है वो किस किस को तुमने मम्मी कहा वो सब धोखा दे गई अरे तुमसे पहले ही चली गई मम्मी जी अपना और कहीं और पापा जी भी चले गए एक किस बात के साथी है ये लोग और जब तक रहे ओ मतलब के साथी रहे मतलब कम प्यार कम मतलब खत्म प्यार खत्म अरे रोज मर्डर होता है हमारे ही देश में डेली बेटे ने बाप को गोली मार दिया बाप ने बेटे को मार दिया बीबी ने पति को मार दिया पति ने बीबी को मार दिया ये क्या हो रहा है सब नेचुरल हो रहा है क्या मतलब मतलब उसकी इच्छा नहीं पूरी की तो उसने मार दिया तो कच्चा चिट्ठा है बिल्कुल संसार का देखते तो हैं। लेकिन अपने लिए नहीं मानते हमारी मम्मी ऐसी नहीं है हमारा बेटा ऐसा नहीं है अरे देखो डायबिटीज के मरीज को डॉक्टर ने कहा मिठाई ना खाना ये पेड़ा वगैरह ना खाना उसने कहा पेड़ा कहा है वगैरह तो कोई मिठाई होती नहीं उन्होंने कहा पेड़ा वगैरह न खाना हम पेड़ा नहीं खाएंगे रसगुल्ला खाएंगे अरे नहीं भैया मिठाई का एक गुण है हा मरना है तो खाओ कोई बात नहीं ऐसे ही सारे जीवों का मनुष्यों का कुत्ते बिल्ली गधों का एक हिसाब है एक हिसाब आत्मनस्तु कामा सर्व प्रियम भगवत सर्वस्वारीहते साफ स्वार्थ के लिए ही जीवित हैं ये कोई खराबी नहीं है ये गुण है नेचर है हम आनंद चाहते हैं ना अगर हम आनंद न चाहे तो कोई झगड़ा ही ना हो हम अपना आत्मा का आनंद चाहते हैं तो दे तो रही है बीबी बेटा बाप पति वो हमारा आनंद नहीं दे रहा है तब उसके पास है ही नहीं तो तुम्हारा आनंद कहा से दे वो? बताओ वो बाप बेचारा कहता है कि मेरे पास दस लाख है ले लो अरे दस अरब में भी आनंद नहीं है तो तुम दस लाख देके क्या करोगे हमको हमको आनंद दो सब अंधे हैं और एक अंधा दूसरे से कहता है आजा मेरा हाथ पकड़ ले मैं भक्तिधाम पहुंचा दू और दूसरा अंधा ये तो देख नहीं रहा है कि ये भी अंधा है उसने विश्वास कर लिया बहुत सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं संसार में कहा कहा, हल राइट अरे एक भी राइट नहीं है सब रॉन्ग बकबक करता है ऑल राइट right. शरीर मन बुद्धि काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा दे कैसे जीवित है मनुष्य आश्चर्य है इतना दुख भोगता हुआ और मुस्कुराता है दिन भर पड़ोसियों से और लोगों के सामने थैंक यू थैंक यू और स्वयं दूसरे को बेवकूफ बनाता है ये तो ठीक है ये क्यों भूल जाता है कि ऐसे ही वो भी हमको बेवकूफ बना रहा होगा ये भी याद रखो तो धोखे में तो ना आओ किसी के धोखे में भी आ रहा है तो जीवात्मा क्या है ये शास्त्रों वेदों के द्वारा गंभीर विचार करना होगा कल से बोलिए लाडली लाल की